अथ द्वितीय आष्टक के पंचमा अध्याय आरंभ ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अब द्वितीय आष्टक के पंचम अध्याय के प्रथम सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में अध्यापक और उपदेशक विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन आकाश और पृथ्वी से उपकार करते हैं वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए भरते भावार्थ जैसे अध्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाते और उपदेश सुनाते योग्य पुरुषां को वेद वचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर द्वदान करते हैं वैसे उनके वचनों को सुनके वे सब काल में सबको आनंदित करने योग्य हैं अब शिष्य को सिखावट देने के ढंग का अध्यापक उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसी वाणकृत सेना अर्थात वाण के समान प्रेरणा दी हुई सेना शत्रुओं को जीतती है वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करें काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं उनमें कार्य जैसे बनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं श्रेष्ठ गुणी जनों की सब जगह प्रशंसा होती है अब सज्जनता का आशय लिए हुए अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो आप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जनों की नीति और विद्वानों की स्तुति मनोहर हो वह उत्तम पराक्रम के लिए समर्थ होती है अब अध्यापक और उपदेशकों की प्रशंसा का विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वही स्तुति होती है जिसको विद्वान जन मानते हैं वैसा ही परोपकार होता है जैसा अपने संतान और अपने लिए चाहा जाता है और वही धर्म मार्ग हो जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान जन चलते हैं फिर अध्यापक उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वे ही विद्या के परमार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं जो धर्म मार्ग से ही चलते हैं और यथार्थ के उपदेशक भी हैं इस सुक्त में अध्यापक और उपदेशकों के लक्षण को कहने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 184वां सुक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ अब 185वां सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से उत्पन्न होने योग्य और उत्पन्न करने वाले के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो इस जगत में द्यावा पृथ्वी और जो प्रथम कारण पर कार्य रूप पदार्थ हैं तथा जो आधाराधेय संबंध से दिन रात के समान वर्तमान हैं उन सबको तुम जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे भूमि सूर्य दृढ़ होते हुए स्थावर जंगम चर अचर जगत को बहुत प्रकार से पाल के बढ़ाते हैं वैसे माता पिता अतिथि आचार्य संतान और शिष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा कर विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ावें भावार्थ जो ये भूमि सूर्य और प्रत्यक्ष पदार्थ देखते हैं वे अविनाशी अनादि कारण से हुए हैं ऐसा जानना चाहिए फिर दृष्टांत प्राप्त द्यावा पृथ्वी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ समस्त स्थावर जंगम की पालना करते हैं वैसे माता-पिता आचार्य और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे ब्रह्मचर्य से विद्या सिद्ध किए हुए तरुण जिनको परस्पर पूर्ण प्रीति है वे कन्या वर सुखी हूं वैसे द्यावा पृथ्वी जगत के हित के लिए वर्तमान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपोपमा अलंकार है जो माता-पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सर्वगुण संभरत पृथ्वी जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं वे सबकी रक्षा करने योग्य हैं भावार्थ जैसे पृथ्वी के समीप में चंद्रलोक की भूमि है वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में है ऐसे सब जगह प्रकाश और अंधकार रूप लोकद्वय वर्तमान है उन लोकों से जैसे उन्नति हो वैसा यत्न सबको करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो माता-पिता संतानों को अन्न जल के समान नहीं पालते वे अपने धर्म से गिरते हैं और जो माता-पिताओं की रक्षा नहीं करते वे संतान भी अधर्मी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य और चंद्रमा सबका संयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं तथा जैसे धनाज्ञ वैश्य बहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है वैसे विद्वान जन सबके प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें चलते हुए विषय में चाहे हुए कहने योग्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तोपमा अलंकार है उपदेश करने वाले को उपदेश सुनने योग्यओं के प्रति ऐसा कहना चाहिए कि जैसा प्रिय लोक हितकारी वचन मुझसे कहा जावे वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिए जैसे माता-पिता अपने संतानों की सेवा करते हैं वैसे ये संतानों को भी सदा सेवनीय योग्य हैं अब चलते हुए विषय को सत्यमात्र के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ माता-पिता जब संतानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्म युक्त कर्म हैं वे ही तुमको सेवन करने चाहिए और नहीं तथा संतान माता पिता आदि अपने पालने वालों से कहیں कि जो हमारे सत्य आचरण हैं वे ही तुम को आचरण करने चाहिए और उनसे विपरीत नहीं। इस सुक्त में द्यावा प्रृथ्वी के दृष्टांत से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के कर्मु का वणण होने से इस सुुक्त के अर्थ की पूर्व सुुक्त के अर्थ के साथ संंगति है यह जानना चाहिए। यह 1250मा सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 186 सूक्त का आरंभ है इसके आरंभ से विद्वानों का विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सबका न्याय और सबों में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिए जैसे युवा अवस्था वाले पुरुष अपने समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्त होते हैं वैसे विद्वान जन विद्यार्थियों को विद्वान कर प्रसन्न होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिन मार्ग से विद्वान जन चलें उसी से सर्व लोक चलें जैसे आपत शास्त्रज्ञ विद्वान जन औरों के सुख दुखों को अपने तुल्य जानते हैं वैसे ही सबको होना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो गृहस्थ जन प्रीति के साथ जेष्ठ उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों और अतिथि की सेवा करते तथा धर्म युक्त व्यवहार से उद्योगवान होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान होते हैं अब विद्या को पाकर उद्योग करने के विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा लंकार है जो रात्र दिवस के समान वर्तमान विद्या अविद्या को जानकर सब समय में उद्योग कर धेनु के समान प्राणियों का उपकार कर दुष्टों को जीतते वे दूध में घी के तुल्य संसार में सार्वभूत होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मेघ न हो तो माता के तुल्य प्राणियों की पालना कौन करे जो सूर्य बिजली और पवन न हो तो इस मेघ को कौन धारण करे अब मेघ और सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश कराते हैं और अपनी आत्मा के तुल्य सबको मान सुखी करते हैं वे बलवान होते हैं फिर और द्रिस्टांत से विद्वानों के विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे घुड़ चड़ा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को वा जैसे गौवें बच्छडे को वा इस्त्री व्रत जन अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं अब पवन आदि के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जिनकी वीर सेना जो समान रखने वाले बड़े-बड़े रथ आदियान जिनके तीर पृथ्वी के समान क्षमाशील मित्र विद्वान जन सबका प्रिय आचरण करते हैं वे प्रसन्न होते हैं फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जो राज जन पूरी विद्या वाले अध्यापकों को विद्या प्रचार के लिए प्रवित्त करते हैं वे महिमा बढ़ाई को प्राप्त होते हैं जो किये को जानने वाले कुलिन शूर वीरों की सेना को पुष्ट करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं अब अध्यापक और उपदेशकों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो राग देश रहित विद्या प्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक बल वाले धार्मिक विद्वान हैं उनको सब लोग विद्या प्रचार के लिए संस्थापन करें जिससे सुख बढ़े